महाभारत शांति पर्व द्विपंचाशद्विशतमोध्या शरीर में पंच भूतों के कार्य और गुणों की पहचान व्यासुवाच द्वन्द्वा मोक्ष जिज्ञास वक्ता गुणवत्ता शिष्य श्राद्य पूर्व व्यास व्याजी कहते हैं बेटा जो अर्थ और धर्म का अनुष्ठान करके सुख दुख आदि द्वंदों को धैर्य पूर्वक सहता हो और मोक्ष की जिज्ञासा रखता हो उस श्रद्धालु को गुणवान वक्ता पहले इस महत्वपूर्ण आध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराए आकाशम मारु ज्योति आप पृथ्वी च पंचम भावा भाव च कालच सर्वभूते आकाशवायु जल तेज और पांचवा पृथ्वी तथा भाव पदार्थ अर्थात गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय एवं अभाव और काल दिख आत्मा और मन ये सबके सब समस्त पांच भौतिक शरीरधारी प्राणियों में स्थित है अंतरात्मकमाकाशम तन्वय स्रोत्रिंद्रिय तस् शब्द गुणम विद्यान्तशास्त्र विधान विहित आकाश अवकाश स्वरूप है और आकाश में है शरीर शास्त्र के विधान को जानने वाला मनुष्य शब्द को आकाश का गुण जाने चरणम मारुतात्मे ते प्राणापाण चन्मय स्पर्शन हम विद्या तथा स्पर्शम च तनमय चलना फिरना वायु का धर्म है प्राण और अपान भी वायु स्वरूप ही है समान उदान और व्यान को भी वायु रूप ही मानना चाहिए इस परसेंद्री अर्थात त्वचा तथा स्पर्श नामक गुण को भी वायुमय ही समझना चाहिए ताप पाक प्रकाशस््योतिषक्षुष्ठ पंचम तस्पम गुणम विद्यात्मक ताप पाग, प्रकाश और ये सब तेज या अग्नि तत्व के कार्य हैं श्याम गौर और ताम्र आदि वर्ण वाले रूप को उसका गुण समझना चाहिए प्लक् क्षुद्रता स्नेह उपदेश्य असिज्ञा चंस्ग विद्यादात्मक किसी वस्तु को सड़ा गला देना क्षुद्रता अर्थात अच्छा, सूक्ष्मता तथा स्निग्धता ये जल के धर्म बताए जाते हैं रक्त मज्जा तथा अन्य जो कुछ स्निग्ध पदार्थ है उन सबको जल में समझें रसनम चेन्द्रियम जिह्वा रसस्पाम गुणो मत संघात पार्थिव धातु रसने ने इंद्रिय जी और रस ये सब जल के गुण माने गए हैं शरीर में जो संघात या कड़ापन है वह पृथ्वी का कार्य है अतः हड्डी दांत और नख आदि को पृथ्वी का अंश समझना चाहिए शमश्रो रोमच केशाच शिराशा चर्म चंद्रि ज्ञान सं नासीकता गंधस्वेन्द्रिया दिज पृथिवीम इसी प्रकार धारीमूच शरीर के रोए केश नाड़ी स्नायु और चर्म इन सब की उत्पत्ति भी पृथ्वी से ही हुई है नासिका नाम से प्रसिद्ध जो घ्राणेन्द्रीय है वह भी पृथ्वी का ही अंश है इस गंध नामक विषय को भी पार्थिव गुण ही जानना चाहिए उत्तरे सो गुणा संते सर्वसत्वोत्तरा उत्तरोत्तर सभी भूतों में पूर्ववर्ती भूतों के गुण विद्यमान है जैसे आकाश में शब्द मात्र गुण है वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हैं तेज में शब्द स्पर्श और रूप तीन गुण हैं जल में शब्द स्पर्श रूप और रस चार गुण तथा तो पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच गुण हैं पंचान भूत संघान संतति मुन योविदो मनोनमेशा तो बुद्धिस्तु दस में स्मृता भावना अज्ञान और कर्म इन तीनों के पाँच महाभूतों के समुदाय की संतति मानते हैं इन्हीं तीनों को अविद्या काम और कर्म भी कहते हैं ये सब मिलकर आठ हुए इनके साथ मन को नवा और बुद्धि को दसवां तत्व माना गया है एकादश स्वंतात्मा स सर्व पर उच्चते व्यवसायत्मिका बुद्धि मनोव्याकरणात्मक कर्मानुमान विज्ञेय सजीव क्षेत्र संज्ञक अविनाशी आत्मा ग्यारहवा तत्व है उसी को सर्वस्वरूप और श्रेष्ठ बताया जाता है बुद्धि निश्चयात्मिका होती है और मन का स्वरूप संशय बताया गया है कर्मों का ज्ञाता और कर्ता कोई भी जड़ तत्व तो नहीं हो सकता इस अनुमान ज्ञान से उस क्षेत्रज्ञ नामक जीवात्मा को समझना चाहिए एभि कालात्मकै येम सर्व पश्य कलुषम करम सामोहम नानुवर्तते जो मनुष्य सारे जगत को इन समस्त कालात्मक भावों से संपन्न देखता और निष्पाप कर्म करता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता है इस महाभारत शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ सुखानुप्रश्न द्विपंचाशद्विशतमो अध्यायः। इस प्रकार थी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ